गीता तत्व चिंतन यथार्थ कर्म का स्वरूप इक्कीस नियत का एक अर्थ निरंतर भी कुछ टीकाकारों ने नियत का अर्थ निरंतर किया है वे कहते हैं कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए मनुष्य कभी चुपचाप न बैठे एक दृष्टि से यह भी सही है मनुष्य निचलला हो जाए तो मस्तिष्क में कुरापाती विचार आने लगती है अंग्रेजी में एक कहावत है आइडल ब्रेन इज ए डेभिल वर्कशॉप खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है खाली बैठने से बुद्धि अजीबोगरीब विचारों से भर जाती है पर जो मनुष्य सतत कर्म करता रहता है उसके पास व्यर्थ सोच विचार करने के लिए समय नहीं होता सामान्यतः देखा जाता है कि जिनके पास अवकाश की समस्या प्रॉब्लम ऑफ लीजर होती है अर्थात जिन्हें विशेष काम नहीं रहता वे अधिकतर मानसिक तनावों से ग्रस्त होते हैं और अनिश्चितता के शिखार होते हैं वशिष्ठ गुफा में रहते समय स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी हम साधकों पर इस बात के लिए जोर डालते थे कि हम समय जाया ना करें या तो स्वाध्याय करें परस्पर शास्त्र चर्चा करें या फिर अभ्यास और इतना साधनाएँ कर इतर साधनाएँ करें वहाँ पर शारीरिक काम तो विशेष रहता नहीं था इसलिए वे उक्त मानसिक कार्यों में हमें अधिकाधिक लगे रहने का निर्देश देते थे छह महीने की अवधि में उन्होंने दो साधकों को वापस भेज दिया यह कहते हुए कि ये सब अभी मानसिक कर्म करने के लायक नहीं हुए हैं इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान स्वाध्याय आदि मानसिक साधना की इच्छा रख करने वाला हर व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं होता उसके लिए भी पवित्रता अर्जित करनी होती है और यह पात्रता कर्म करने के माध्यम से ही प्राप्त होती है जो व्यक्ति अपना नियत कर्म करता है और अपना अनासक्ति का भाव बढ़ाता जाता है वह धीरे धीरे मानसिक कर्म के लिए अपने को अधिकाधिक तैयार करता जाता है ऐसा तैयार व्यक्ति ही मानसिक साधना के लिए उपयुक्त होता है जिसके जीवन में प्रारंभ से ही ऐसे उपयुक्तता दिखाई देती है और प्रारंभिक जीवन में जो विशेष शारीरिक कर्म करता हुआ नहीं दिखाई देता ऐसी दशा में यही स्वीकार करना पड़ता है कि उसने पूर्वजन्म में ऐसे कर्म कर लिए हैं जिनके स्वरूप इस जीवन में वह प्रारंभ से ही मानसिक साधना का अधिकारी बना दिखाई देता है वैसे तो इस अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा कि कोई भी तो व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता और यदि वह रहना भी चाहे प्रकृति के गुण उसे वैसा रहने नहीं देगा तथापि प्रत्येक श्लोक में वर्णित नियत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा कराए जाने वाले कर्म से भिन्न है प्रकृति के स्वभाव से होने वाले कर्मों से व्यक्ति के यंत्र मात्र बन जाने की बू है किंतु यह नियत कर्म होता है। है, है। इसमें व्यक्ति का खेलता वह अपने कर्मों को इच्छा मोड़ दे सकता बाईस अकर्म का अर्थ फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन अकर्म से कर्म बढ़ कर है यह अकर्म गीता में दो अर्थों में आया है एक तो तमोगुण और प्रमाद से निकलने वाली काम चोरी और दूसरा ज्ञान की तीव्र अवस्था से निकलने वाला नैष्कर्म्य जीवन का लक्ष्य है नैष्कर्म्य जहाँ कर्म तो तीव्र है पर कर्तापन नहीं है यह नैष्कर्म कर्म को छोड़ देने से अकर्म से नहीं मिलता बल्कि वह कर्म से प्राप्त होता है अकर्म से निठल्ला पड़े रहने से तो शरीर की रक्षा भी नहीं हो पाती मनुष्य को पेट भरने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा इसलिए कर्म की ओर दुर्लक्ष नहीं होना चाहिए तैरने का उदाहरण देकर अकर्म कर्म और नष्कर्म को हमने पूर्व में जो समझाया है हम तैरना सीखने सरोवर में गए पर भय के कारण जल में उतरने से हमें हिचक हुई यह अकर्म है हम जल में उतरकर हाथ पैर मारते हैं यह कर्म हुआ और जब हम जल पर चित्त लेटकर कर चुपचाप पदमाशन लगाकर लेटे रहते हैं तो यह नष्कर्म की स्थिति हुई इस नैष्कर्म को पाने के लिए कर्म से होकर ही रास्ता है उसके लिए अकर्म का त्याग करना पड़ता है इसीलिए भगवान कृष्ण कर्म को अकर्म से बढ़कर बताते हैं नैष्कर्म की मीमांसा हम पूर्व प्रवचन में कर चुके हैं वह कर्म रहित अवस्था नहीं है भले ही वह वैसी दिखती है वह तो तीब्र कर्म की अवस्था है जल पर चुपचाप चित्त पड़े रहने में कितना तीव्र कर्म लगता है यह तो तैरने वाला ही जानता है इस प्रकार हमें प्रस्तुत श्लोक में अकर्म से दूर रहने का तथा नियत कर्मों के दृढ़ता से पालन का निर्देश दिया गया है इस नियत कर्म को गीता में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है यथा स्वधर्म सहज कर्म, स्वकर्म स्वभाव कर्म स्वभाव कर्म आदि इसी को फिर सात्विक कर्म भी कहकर पुकारा है नियतम संगरहितम अराग देश कृतम अफल यत्त सात्विक मोचते फल की इच्छा न करते हुए जो नियत कर्म आसक्ति रहित और राग द्वेष रहित होकर किया जाता है उसे सात्विक कर्म कहते हैं गीता में बारंबार नियत कर्म के त्याग की निंदा की है नियतस्य तु तो संन्यास कर्मणों पद्यते नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तरह तरह से नियत कर्म करने के लिए समझाया फिर भी अर्जुन को बात रास नहीं आई उसने तो यही जाना था कि कर्म ही बंधन का कारण होते हैं इधर भगवान पुनः पुनः उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या कहे और क्या करे श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा ताड़ लेते हैं और वह उपाय बताते हैं जिससे कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं लगता वे कहते हैं